भ्य कृपाद्यता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कुण राशे हे दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासो दासजीव मे करमते दयान्द्र तुलसी यत्र यत्र कामच पुराण पठनम यही तो हरि बुलाविहारी जय पर मंगल श्रीचैतन चंदमृत बारहछेद नवासी में, नवासी नव नवासी प्यार जगनानंद कहे माता कौन कौम दिने तोम ये था आसि प्रभु करें भोजन श्री जगदानंद जी को श्री नवदेव वासन के सुख के लिए श्री महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से बंगाल में भेजा उड़ीसा से बंगाल में महाप्रभु की ओर से सबको धैर्य देने के लिए श्री जगदानंद पंडित आए जगदानंद पंडित बहुत दिनों कई महीने आप नवद्वीप में रहे नदिया में श्री मां को विशेष रूप से श्रीमद महाप्रभु की विभिन्न लीलाओं का चर्चा करते हुए विराजमान कर रहे हैं महाप्रभु की चर्चा में सबका समय जा रहा है जगदन श्री शशि माँ से कह रही हैं कि हरि गो शचिमा से कह रहे हैं कि मां तुमको याद है ना उस दिन उस तिथि को श्री कृष्ण यहां आए थे तो कौन कौन दिन श्रीमन महाप्रभु आए यहाँ पर तो मार आसी प्रभु करें भोजन यहां पर आकर के श्री प्रभु ने तुम्हारे साथ में भोजन किया था ऐसे बता रहे हैं मैंने पहचान भी दे रहे हैं कि महाप्रभु वास्तव में आए और उस दिन तुमने ये रसोई की और महाप्रभु ने ये भोजन किया ये भी बता रहे भोजन करिया करे आनंदित होया श्री महाप्रभु ने ये कहा था तुमसे याद है ना कि भोजन करके आनंदित होकर के महाप्रभु कह रहे कि माता आज एक खाओ आखंत पूरिया कि आज मैंने गले गले तक भर के पूरा भोजन किया है मैंने गले गले भर करके गले तक पूरा भोजन किया है जैसे रोज तो भूखे रहते हैं <laughs> पर मां को संतोष देने के लिए महाप्रभु यही कह रहे हैं कि आज मेरा पेट भर के गले गले तक भर करके मेरा भोजन हुआ है आमी आई भोजन करी माता नहीं जाने साक्षात आमी खाए तो स्वप्न कौरी माने जगदानंद मां के चरणों में प्रणाम करके तुम ये कहना कि मैं वहां आकर के भोजन करता हूं जब जब भी तुम मुझे भोजन कराती हो मैं वहां आकर के मैंने यहां जगन्नाथपुरी से उड़ीसा से बंगाल में आकर के नदिया में आकर के तुम जो भोजन कराती हो उस भोजन को मैं करता हूं परंतु मैं साक्षात भोजन करता हूं परंतु तो तुम उसको स्वप्न करके मांगती हो तुमको मिलकर मैं सपना देखा माता कहे कभू उत्तम व्यंजन मां कहती है हा ऐसा हो सकता है मैं कई बार उत्तम व्यंजन बनाती हूं पुत्र को खिलाने के लिए निमाई यहां खाए इच्छा हो बोल मानो मेरी ये इच्छा होती है कि आज इतनी सुंदर रसोई बनी है मिमाई यहाँ आकर के भोजन करे माँ का स्वभाव होता है कि वो पुत्र को नई चीज बना करके भोजन करा, कराती है और पुत्र यदि खाए तो माँ को बड़ा संतोष होता है तो माता कहे कबू राधो उत्तम भोजन कभी मैं उत्तम भोजन की रंधन करती हूँ और मिमाई यहाँ आकर के खाएगा ये मेरे हृदय में इच्छा रहती है पाछे ज्ञान है स्वपन पीछे मुझे ज्ञान होता है कि अरे मैं तो सपना देख रही थी नमाई तो बहुत दूर है वो अब घर में काई को आएगा सन्यास ग्रहण कर लिया है उसने पुनः ना देखिया मोर छोरे ने और बेटा को नहीं देख कर के मेरे नेत्र झरझर आंसू बहाते हैं पुनः ना देखिया सामने पुत्र को न देखकर करके मेरे आंखों से आंसू बहते रहते हैं मत जगदानंद शचि माता स्वमी चैतन्य सुख कथा पढ़े रात्रि दिन इस प्रकार श्री जगदानंद सचि माता जगदानंद सचि माता के सामने श्री चैतन्य की सुख कथा रात्रि दिन कहती हैं चैतन्य की चर्चा ही वहां होती रहती है नदिया भक्तगोण सभारे मिलीला जगदानंदे पाया सभे आनंद श्री जगदानंद आए हैं सुनकर के नदिया के जितने भी भक्तगण थे सब परम परम आनंदित हुए हैं और सब इकट्ठे होकर के श्री जगदानंद से मिलने के लिए शशि माँ के घर में आते हैं के शची माँ से मिलने के लिए जगदानंद आए हैं तो जितने भी गौरिया हैं वे सब श्री जगदानंद से मिलने के लिए आते हैं आचार्य से तभी तो गेला जगदानंद उस समय श्री जगदानंद अद्वैताचार्य से मिलने के लिए गए जगदानंद पारिया आचार्य हनंद जगदानंद को प्राप्त करके आचार्य को बड़ा आनंद हुआ श्री अद्वैताचार्य अद्वितचार के दोनों जगह घर है शांतिपुर में भी है और नदिया में भी है पुराने धार्मिक लोग हैं बड़े प्रतिष्ठित है अद्वितचार्य दोनों जगह घर है और अब तो श्री अद्दीत आचार्य प्राय नदिया में ही रहने लगे हैं प्राय अधिकांश में नदिया में रहते कभी कभी चले जाते तो जगदानंद उनको आया हुआ जानकर के आचार्य को परम आनंद हुआ वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंद पाया आनंद राखिल घरे नदेन छाड़ेगा श्री वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंद ये सब वासुदेव और गुप्त ये दोनों जगदानंद को प्राप्त करके आनंदे राखे घरे इनको जगदानंद जी को अपने घर में बुलाते हैं और घर में बुला करके रखते हैं श्री वासुदेव उनका क्या कहना श्री वासुदेव महाप्रभु से कभी प्रार्थना करते हैं कि जगत के जितने भी पापी हैं उन सबों को जो यमधर्म राज के नगर में नरक में पाप भोग रहे हैं उनको तो आप मुक्त कर लीजिए और उनकी तरफ से मैं पाप भोग इतने उदाहरण कि सारे पापियों के पाप मेरे पास में आ जाएं मैं पाप भोग लूंगा और आप सारे भक्तों को अपने पास में बुला लीजिए ऐसे इनमें वैष्ण की सेवा और उपकार की भावना शिव वासदेव में विराजमान मुरारी गुप्त ये अपूर रामदास हैं और महाप्रभु ने इनके माथे के ऊपर एक बार खुदवा दिया रामदास हनुमान जी के स्वरूप होकर के महाप्रभु को कई बार कंधे के ऊपर बैठा करके नृत्य कर श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी इनकी अपूर्व लीला है तो ये श्री महाप्रभु को श्री जगदानंद पंडित को अपने घर में बुलाते हैं और फिर जाने नहीं देते हैं बड़े कठिन से श्री जगदानंद इनसे विदा लेकर के आते मैं दे छाड़िया छोड़ना छोड़ने नहीं देते चैतन्य मन कथा सुने तार मुखे और ये दोनों वासदेव मुरारी गुप्त श्री जगदानंद के मुख से श्री चैतन्य की मर्म कथा उनकी मधुर जो लीला है हृदय को छूने वाली लीला उसको सुनते हैं आप ना पासरे सभे, चैतन्य कथा सुखे और अपना जितना भी समय है वे सब समय उनके लीला कथा को सुनते हुए अपने आप को भी पसारे माने भूल जाते लीला कथा को सुनते हुए इनका समय जाता है और अपने आप को भी आप ना पसारे अपने आप को भी भूल जाते हैं सभी लोगों की ये स्थिति है गौरियाओं की जगदानंद मिलते या यही भक्त घरे सही सही भक्त सुखे आप ना पसारे श्री जगदानंद से मिलने के लिए जो भी व्यक्ति जगदानंद के पास में आता है और जगदानंद से मिलता है अथवा जगदानंद जिसके घर में जाते हैं दोनों स्थितियों में कभी जगदानंद से मिलने के कुछ लोग आते हैं कुछ जगदान उनके घर में जाते हैं सही सही भक्त सुखे आपने पसारे वही वो, वो भक्त अपने आप को भी भूल जाता है चैतन्य प्रेम पात्र जगदानंद धन्य श्री जगदानंद चैतन्य के प्रेम पात्र हैं परम परम धन्य है यारे मिले से माने पायल चैतन्य जो भी जगदानंद से मिल रहा है उसे ऐसा लगता है जैसे हमने चैतन्य को ही प्राप्त कर लिया है चैतन्य ही मिल रहे हैं जैसे उद्धव जी जब ब्रिज में आए तो उद्धव से मिलकर के ब्रिजवासियों को ये लगा कि हम कृष्ण से ही मिल रहे हैं ऐसे यहां पर भी स्थिति है यहां पर भी जो भी आ रहा है श्री जगदानंद से जो भी मिल रहा है तो वो उसको ये लगता है कि जैसे मैं श्री महाप्रभु से ही मिल रहा चैतन से ही मिल रहा हूं शिवानंद सेन ग्रहेला शिवानंद सेन के घर में श्री जगदानंद जाकर के रहे निवास कर रहे चंदनाद तैल तहा एकमात्र मात्र कैला और वहां पर कुछ मात्रा में एक मात्रा में कुछ मात्रा में चंदन का तेल इत्यादि माने आयुर्वेदिक तेल जो है उस आयुर्वेदिक तेल उसको इन्होंने इकट्ठा किया है कुछ चंदन का तेल उसको इकट्ठा किया है कुछ चंदन कुछ तेल इनको एकत्रित किया है चंदन आदे तेल चंदन और तेल इनको इकट्ठा किया है सुगंध करिया गागरी तेल गागरी भरिया और उसको उस सुगंधित करके चंदन डाल करके तेल को गरम करके चंदन उसमें मिला करके एक गगरी में भर करके उस तेल को उन्होंने रखा तो कहीं गगरी भरिया गगरी में भर करके उसको रखा चिकनी गगरी में उसको रखा तेल को और नीला चले लाया आइया करिया और उसको हाथ ही हाथ में झेलते हुए कहीं धरती में नहीं रख रहे हैं नीलाचल लेकर के आए गोविंद ने ठाई तेल धरिया राखिल और गोविंद को सौंपा और गोविंद के स्थान पर उस तेल को सुरक्षित रख दिया महाप्रभु की अंग सेवा करने वाले हैं गोविंद तो गोविंद को वो तेल की हड़िया हांडी इन्होंने दे दी और गोविंद ने रख दिया और प्रभु अंगे दे गोविंदे कहिला और गोविंद से कह रहे हैं कि गोविंद ये तेल है सुगंधी है औषधि वाला है महाप्रभु का सिर वैसे भी गर्म हो जाता है कई बार बहुत संकीर्तन करने में महाप्रभु अत्यंत अत्यंत श्रमित हो जाते हैं महाप्रभु है भी थोड़े दुबले से संध्यास आश्रम में दुबले से महाप्रभु के जो पुराने चित्र मिलते हैं वे चित्र भी बहुत हृष्टपृष्ट चित्र नहीं है महाप्रभु के दुबले से चित्र लंबे तो है महाप्रभु परंतु तो उतने हिष्ट नहीं। नहीं संश्रम है इसलिए तपस्वी जीव, ताप्सी जीवन है इसलिए महाप्रभु इसी प्रकार बराज श्री जगदान पंडित गोविंद से कह रहे हैं कि गोविंद ये तेल लाया हूं इसको महाप्रभु के अंग में थोड़ा सा लगा दिया करो मालिश कर दिया करो तो प्रभु अंगे दिह तेल तेल इस तेल को प्रभु के अंग में लगा देना गोविंद कही गोविंद से कहा तबे प्रभु ठाई गोविंद कही निवेदन उस समय श्री गोविंद ने प्रभु से यह निवेदन किया कि जगदानंद चंदनाद्य तेल आनी अच्छे की जगदानंद सुंदर चंदन का जो तेल है चंदन आदि औषधि जिसमें मिली हुई है ऐसे सुगंध तेल को तेल ले को लेकर के आया है तार इच्छा प्रभु अल्प लगा है। उनकी बड़ी इच्छा है कि मैं आपके मस्तक में थोड़ी मालिश कर दूं। उस तेल को आपके मस्तक में मैं लगा दूं। पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांति है या आपको पित्त का और वायु का प्रकोप होता रहता है महाप्रभु दिखाते हैं तो प्रेम दशा ये प्रेम के अनुभव है परंतु वहां पर वो तो दिखाते हैं कि मेरे पित्त थोड़ी गड़बड़ हो जाती है वायु थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो ये बहाना बना करके अपने प्रेम को छुपाने का प्रयास है। तो पित्त वायु इनकी व्याधि आपको जो होती है वो इससे शांत तो हया पाए इससे शांत तो हो जाएगी थोड़ा तो सा लाओ आपके सिर में तेल लगा दो एक कलश सुगंध तैल गौड़ी कौरिया एक हांडी में ये सुगंधित तेल गौर देश से लेकर के आए हैं एक बर्नी में ये गौड़ देश से सुगंधित तेल लेकर के आए हैं यह आमिया बहु यत्न करिया पर बड़ा प्रयत्न करके वे यहां लाए हैं उस तेल को प्रभु बोले ए, तेल संन्यासी होकर मैं लगाऊंगा क्या प्रभु कहे सन्यासी नहीं तैले अधिकार सन्यासी तेल नहीं लगाते हैं ताहत तागंध तैल परम धिकार और उसमें भी सुगंधित तेल ये तो परम धिकार की बात है तो सन्यासी तेल नहीं लगाते हैं और उसमें भी सुगंधी तेल लगाना ये तो परम धिकार की बात है एक काम करो जगन्नाथे देव तैल दीप तेल ज्वल इस तेल को जगन्नाथ मंदिर में दिया जगन्नाथ जी के दीपक में ये तेल जाएगा आ जाएगा इसका सुंदर उपयोग हो जाएगा तो तेल जगन्नाथ जी के मंदिर में दीपक जो है वो दीपक इसे जलेगा बढ़िया है तारश्रम हय परम सफल और इस प्रकार श्री जगनानंद जो अपने हाथ में तेल लेकर के आए इतनी संभाल करके लाए उनका ये परिश्रम सफल हो जाएगा तो इसो जगन्नाथ जी की सेवा में बधाया वहां तेल दीपक की सेवा में दीपक में डल जाएगा एक कथा गोविंद जगदानंदे कहे श्री गोविंद ने दुखी होकर के इस कथा को महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं कि इस तेल को जगन्नाथ जी के मंदिर में दे आओ जगदानंद से कहा मौन रहे पंडित ना कहे श्री जगदानंद पंडित मौन रहे कुछ कहा नहीं अर्थात उनको पसंद नहीं है कि ये तेल दीपक में जले यह महाप्रभु के श्री श्रीअंग में लगाने वाला तेल है और यह दीपक में जले इतना सुंदर औषधि डाला हुआ चंदन का तेल ये जले यह अच्छी बात नहीं दस दिन गेल गोविंद जनायल आरबार पांच सात दस दिन बीतने पर श्री गोविंद ने फिर से एक बार श्रीमंद महाप्रभु से कहा कि पंडित इच्छा प्रभु करे अंगीकार जगदानंद पंडित की इच्छा है कि प्रभु इस तेल को अंगीकार करें प्रभु इस तेल को ले शून्य प्रभु कहे कि सक्रोध बचा बचा ये सुनकर के महाप्रभु कुछ गुस्से से हो करके, गुस्सा सा हो करके आप कहने लगे कि एक काम और करो मर्दन नहीं है एक राख करिये मर्दन एक मालिश करने वाले को यहाँ पर नियुक्त कर दो रोज मेरे मालिश किया करेगा ये तेल तो आई गया है और एक मर्दनिया और ले आओ मर्दन करने वाला मालिश मालिश करने वाले किसी और को और रख दो ये सुख हमें किया सन्यास। और क्या, मैंने सन्यास इसीलिए तो लिया है कि इतने लोग मेरी सेवा करेंगे मुझे सुख प्रदान करेंगे तो इस सुख के लिए ही तो जैसे और लोग सन्यास लेते हैं वैसे मैंने भी इसी सुख के लिए कही सन्यास लिया है अच्छी बात है ये सुखी तो भोगना है कि मूल मुड़ाए तीन गुण मिटे मूल की खाज और खाई खाए को लड्डू में और लोग कहे महाराज <laughs> तो यही सब भोग इसको भोगने के लिए ही तो मैंने ये आश्रम लिया है तो यही सुख लाकर हम करिए अच्छे सन्यास ये सारा सुख सब लोग मुझे महाराज महाराज कहकर के बोलेंगे इस सुख के लिए तो मैंने ये सन्यास लिया है हमार सर्वनाश जो सुख भोगने के लिए लाव पूजा प्रतिष्ठा के लिए यदि कोई सन्यास ग्रहण करे उसका सर्वनाश तो मा सवार तुम सबके सामने मेरी हंसी तुम करवाना चाहते हो तो कर लो लाओ तेल लगा लो मालिश करवाऊंगा सब लोग तुम्हारे सामने ही तुम्हारा मेरा प्रयास करेंगे मेरे परहास को करवाना चाहते हो तो लाओ तेल लगा लो पठे आई तो ते तई लगंध मोर ये पाई वो जब मैं उस सुगंधित तेल को लगा करके जगन्नाथपुरी के मार्ग में जाऊंगा तो चारों ओर क्या सुंदर स्वगंध फैल जाएगी और मुझे पथे जायते गंध मोर ये पाए मेरे शरीर में लगे हुए तेल की गंध जिसको भी लगेगी वो कहेगा दारी सन्यासी पर हमारे पहले वो मुझे दारी सन्यासी इस उपाधि से संबोधित करेगा दारि सन्यासी का मतलब है स्त्री का संग करने वाला सन्यासी मुझे कहीं वह वज्रयान का जो बौद्ध बहुध बौद्धों का जो वज्रयान है उस वज्रयान के सन्यासी के रूप में मुझे संबोधित करेगा भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त कर लेने के 200 वर्ष बाद एक संगति हुई थी और उस संगति में कुछ उदारवादी उन्होंने अपने मतों को रखा और उस समय बौद्ध मत वह दो भागों में बट गया एक हीनयान और दूसरा महायान जो सुधारवादी थे वे महायानवादी हुए और उन महायानवादियों ने ये विशेष रूप से स्थापित किया इतिहास में कि स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त करने का और तप करने का अधिकार प्राप्त है अन्यथा पहले बौद्धया बौद्ध मत में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने का पूरा अधिकार नहीं दिया गया था कि वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं ऐसा ही कह दिया गया था पंत महायान में कुछ सुविधाएं और कुछ उदारता अपनाई गई और वे अपने आप को श्रेष्ठ और उदार समझते हुए अपने मत को तो कहते थे महायान और भगवान बुद्ध ने जो मत पहले चलाया था उस मत को भी कहते थे हीनयान अर्थात वह जीवन का बहुत जनों का कल्याण करने वाला नहीं है इसमें बहुत से सुधार प्रदान किए गए बहुत सी जो आचार संत संहिता थी उस आचार संहिता में बहुत सारा परिवर्तन भी किया गया और उसमें गृहस्थी वो तो कहीं विषय संग करेगा ही संसियों को भी बजरोली इत्यादि कुछ क्रियाएं जिसमें पंचमकार उपासना उनको रखने का करने का सुविधा प्रदान की गई मांस मदरा मैथुन मत्स्य और मुद्रा ये पांच मकार उनको उपासना का एक भाग बनाया गया और उसमें वज्रोदी का तात्पर्य है वज्रयान का मतलब है कि जहां कोई भी आपत्ति आने पर भजन में जिनकी निष्ठा कहीं घटे नहीं योग साधन में उनकी निष्ठा कहीं घटे नहीं इसलिए उनको वज्र कहा गया वज्रयान कहा गया तो वज्र कहने का मतलब है जैसे हीरा बहुत कठिन धातु है और उसको काटा नहीं जा सकता है करता तो ही है परंतु तो उसको सहज में तोड़ा नहीं जा सकता है वो बड़ा पक्का होता है कार्बन का वो एक ऐसा स्वरूप है जो कि सहज में कूटता कूटता नहीं है तो उसी वज्र वज्र हीरा हीरा के समान इनका आचरण है तो ये वज्रयान उस समय महायान के बाद में विकसित हुआ और वज्रयान जो बौद्धियों की जो क्रियाएं थी का एक भाग था उस वज्रयान को कहीं योग में भी कहीं स्वीकार किया गया और उसमें अपने तेज को अधोगामी होने की अपेक्षा अपने हृदय में ला करके अवस्थित करने का प्रयास किया गया ये वज्रयान इस वज्रयान के अंतर्गत ही चौरासी सिद्ध नवनाथ ये नाथ संप्रदाय विशेष रूप से जो वैदिक योग शास्त्र का के अंतर्गत था वो वो कहीं प्रकट हुआ नवनाथ और चौरासी सिद्ध इनमें उन तो उसमें से बहुत सारी जो क्रियाएं थी वो बौद्ध मत के बज्रयान की क्रियाओं को इन योगियों ने भी कहीं अपनाया तो श्री प्रभु जो हैं उनने इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं किया है प्रभु सुन प्रभु वाक्य गोविंद मौन करिया प्रातः काले जगदानंद प्रभु थाई आयला ऐसा के करके श्री महाप्रभु ने गोविंद को तो चुप कर दिया गोविंद मेरे लिए एक मालिश करने वाले व्यक्ति को और रख ले जिसमें क्या चारों ओर फैलेगी और सब लोग मुझे देख करके कहेंगे ये दारी सन्यासी है ये दारी सन्यासी कहने का मतलब है बौद्धों का वो भ्रष्ट स्वरूप भगवान बुद्ध ने जिस त्रत्न की बात कही थी जो उन्होंने चार नित्य सत्य स्थापित किए थे कि दुख नित्य सत्य है दुख का उदय नित्य सत्य है दुख का परिहार नृत्य सत्य है दुख की शांति नृत्य सत्य है ये चार जो सत्य बौद्ध धर्म में कहीं भगवान बुद्ध ने स्थापित किए और उसके लिए उन्होंने जिस त्ररत्न का विशेष रूप से निरूपण किया गया था अर्थात अहिंसा ब्रह्मचर्य इत्यादि जो पांच चार चीज तीन चीज है उनको विशेष रूप से सम्यक ज्ञान सम्यक योग, सम्यक समाधि ये त्रि रत्न जो हैं, उन त्रि रत्नों को भगवान बुद्ध ने कहीं साधन मार्ग के रूप में स्थापित किया और भगवान बुद्ध ने तो ये कहा कि दार्शनिक झमेला बाद में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि ये मन में केवल विचार करते हुए कि सब वस्तु शून्य से उत्पन्न हुई हैं अंत में शून्य में जाकर के लीन हो जाएंगी ये जो मध्यमा प्रतिपदा मध्यमा प्रतिपदा ये जो बौद्ध का सिद्धांत था बुद्ध का इसका आचरण एक मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए जिसके विषय में कहा गया कि वीणा के तारों को उतना खींचो मत के भी टूट जाए उनको इतना ढील भी मत दो कि वे बजे नहीं एक मध्यम जो मार्ग है उसको अपनाते हुए चलो। तो ये भगवान बुद्ध ने एक की थी मध्यम का। और उन्होंने दार्शनिक झमेलों से अपने भिक्षुओं को बचाने का प्रयास किया परंतु तो बाद में बौद्ध धर्म ही इतना ज्यादा न्यायिक हो गया और इतना न्याय और तत्व के पीछे इतना झुकने वाला हो गया कि उसमें तो बहुत ज्यादा वैचारिकता और न्याय और विवेक उसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा और श्री शंकराचार्य भगवत पाद ने भी कहीं ना कहीं जो माध्यमिक जो बौद्ध का संप्रदाय था उस संप्रदाय से बहुत सारे तत्वों को श्री शंकराचार्य ने ग्रहण किया और ये कहीं वैष्णव के बीच में प्रसिद्धि हुई कि बुद्ध लोग प्रचंड प्रचंड ये आ, वाले, ये वाले, ये वाले वाले हैं ही है। भगवान बुद्ध ने यह कहा कि शून्य से कोई वस्तु उत्पन्न हुई एक क्षण के लिए सामने आई दूसरे क्षण वह शून्य में ही लीन हो गई तो शून्य से प्रकट होने की स्थिति जो बहुत क्षणिक है वो ये है मध्यमा प्रतिपदा माने अमावस्या और पड़वा इसके बीच में जो स्थिति है जैसे पड़वा की स्थिति है ऐसे मध्यमा प्रतिपदा की स्थिति बौद्ध धर्म में कही मानी गई कि जगत सत्य तो है परंतु जगत एक क्षण के लिए सत्य है वह शून्य से ही उत्पन्न हुआ अंत में शून्य में ही समाप्त हो जाएगा इसी सिद्धांत को श्री शंकराचार्य भगवत पाद ने स्वीकार किया और उन्होंने तीन प्रकार की सत्ताएं मानी शंकराचार्य ने एक व्यावहारिक सत्ता दूसरी प्रातभाषिक सत्ता तीसरी पारमार्थिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता में ब्रम ही सब कुछ है प्रातभाषिक सत्ता में ज्ञान की स्थिति तो है परन्तु तो अभी संसार छूटा नहीं है और व्यावहारिक सत्ता में जीव अभी व्यवहार में ही कहीं पड़ा हुआ है और व्यवहार में वो जगत को सत्य करके मानेगा तो व्यवहार में जगत को असत्य नहीं कहा जाएगा और वहां पर व्यवहार में जो भेद है उसको स्वीकार किया जाएगा यदि व्यवहार में भेद नहीं माना जाएगा तो माता और मिहरी इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा गुरु और शिष्य इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा लोक व्यवहार शिष्टाचार सब कुछ समाप्त हो जाएगा इसलिए व्यवहार में सत्य मानना चाहिए और व्यवहार में सत्य मानते हुए सत्य उसको अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये जगत समाप्त हो रहा है क्षणिक है मिथ्या है और पारमार्थिक सत्य में मोक्ष हो जाने पर सब कुछ ब्रह्मी बचेगा तो ये जो था ये कहीं बौद्धों का जो माध्यम माध्यमिक संप्रदाय था उस माध्यमिक संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रभाव श्री शंकरचार्य के ऊपर पड़ा बौद्ध धर्म के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो जितनी भी धारणाएं हैं वे धारणाएं है, उनमें से बहुत सारी उपयोगी बातें जो उपनिषद के अनुरूप थी उनको श्री शंकराचार्य भगवत पाद ने कर के उनको किया। का जो था कि अभाव से सारी वस्तु उत्पन्न हुई अंत में अभाव में जाकर के लीन हो गई शंकराचार्य ने उस ब्रह्म को सर्वात्मक करके निरूपण किया बौद्धों का जो बौद्ध शून्य है वो अभावात्मक है शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वह भावात्मक है और सर्वभावात्मक है उसके भीतर सब है परंतु उसमें जो भेद का दर्शन है वो नहीं है इस भेद को कहीं छिपाया नहीं जा सकता है अतः बौद्ध मत में भी महायान में एक ऐसा मत उत्पन्न हुआ जो कहीं दारी संन्यासी हुआ और उन बौद्धों के वज्रयान ने महायान के अंतर्गत जो हीनयान और बज्रयान जो वज्रयान था उस वज्रयान में कहीं नारी को भी उपासना का एक अंग माना गया और पंचमकार उपासना इसको कहीं अपनाया गया और जो धारणा है समाधि की धारणा समा, समाधि से पहले धारणा की स्थिति उस धारणा की स्थिति में साधक को अनेक अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है परंतु साधक यदि उन सिद्धियों के चक्कर में पड़ा तो योगशास्त्र पतंजलि भगवान कहते हैं कि फिर वह आगे भजन नहीं कर पाएगा फिर वह तमाशाई दिखाता रहेगा और वो कहीं अपने जादू तोना अपनी कुछ जो तमाशा है चमत्कार उन चमत्कार के माध्यम से वह केवल भीड़ खट्टी करता रहेगा बाहरी भीड़ जहां जाएगा वहां पर भारी भीड़ किसी के मन की बात को जान लेना कहीं से कहीं पहुंच जाना अनेक रूप धारण कर लेना ये जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां आ जाएंगी और इन सिद्धियों का इतिहास के क्रम में एक स्थिति ऐसी हुई कि ग्रामीण जनता इनसे इतनी भयभीत रही कि सिद्ध बाबा ने जो कह दिया उसको पूरी जनता मानती थी गांव के गांव मानते थे और उनको ये लगा यदि हमने इन नौ नाथ और चौरासी सिद्धों की बात को नहीं माना तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि गांव के गांव ये अपने जादू के प्रभाव से नष्ट कर दे तो इतना इनका आतंक भी हो गया और आतंक होकर के ये कहीं जो आ, समाज की व्यवस्था है अनुशासन उस अनुशासन को भी अनुशासित करने लगे समाज की व्यवस्था को नौनाथों चौरासी सिद्धों की जो परंपरा रही वो इतनी आगे बढ़ गई बाद में जब वैचारिक जो शंकर वह सामने आया तो उसने नौनाथों के चक्कर से जनता को छुड़ाने का प्रयास किया वो एक अलग बात बात तो यहाँ पर दारी सन्यासी की बात आ रही थी प्रसंग जो था बोथा के पथे या तैलगन मोर ये पाए बे दारी सन्यासी कोरी कि वो मुझे स्त्री का सेवन करने वाला सन्यासी दारी सन्यासी कहेगा और मुझे दारी सन्यासी करके मेरी हंसी करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के समय ऐसे जो दारी सन्यासी थे उनके प्रति जो बुद्धिमान पक्ष था उसके हृदय में बड़ी घना की भावना आ गई क्योंकि ये लोग कहीं प्रजा का शोषण करने लगे थे अपने जादू के चौरासी नाथ तो योग में ठीक रहे नोनाथ तो परंतु चौरासी सिद्ध जो हैं उनमें कहीं उपद्रव प्रारंभ कर दिया और उन्होंने जनता का शोषण करना भी उस समय प्रारंभ कर दिया था तो चौरासी सिद्धों के प्रति कंडपा मोईप्पा ऐसे जो जिनके नाम थे वे चौरासी सिद्धि वे कहीं संसार को संसार इनसे भयभीत भी होने लगा और श्रद्धा न हो करके या तो स्वार्थ के कारण जादू तोड़ने के प्रभाव के कारण इनकी धारणा के कारण या इनके भय के कारण गड्डल का प्रवाह में भेड़ चाल में लोग इनसे अत्यंत अत्यंत भयभीत होने लगे और लोक जीवन में इन सिद्धों ने कहीं प्रवेश कर लोग व्यवहार में प्रवेश कर लिया और उस व्यवहार में जो मनुस्मृति इत्यादि जो थे उनकी पद्धति को छोड़ करके शास्त्री जो पद्धति है उसको छोड़ करके उस समय इनके अनुशासनों ने इनके आदेश ही सब कुछ जनता के लिए हो गए तो महापुरुष कह रहे मुझे उनमें दिन मानना चाह रहे हो क्या चौरासी सिद्धों में और मुझे लोवादारी सन्यासी स्त्री का सेवन करने वाला विषय भोग करने वाला सन्यासी कहेंगे वाक्य गोविंद मौन मौन करेला प्रभु के वाक्य सुने तो गोविंद बिचारे मौन हो गए गोविंद कुछ बोले नहीं महाप्रभु को जवाब तो दे तो गोविंद मौन हो गए प्रातः काले जगदानंद प्रभु आएगा प्रातःकाल श्री जगदानंद प्रभु के पास में आए मिलने के लिए आए प्रभु कहे पंडित तैल आमिले गौर हाईते आमी तो सन्यासी तेल ना पावी लाईते अरे पंडित जगदानंद सुना है तुम गौर देश से कोई सुगंधित तेल लाए हो और तुम तो जानते हो मैं सन्यासी हूं सी के मतलब का कोई तेल है नहीं वो तो तेल न पारे थे। मैं उस तेल को नहीं ले सकूंगा महाप्रभु ने दो बात कह कि मैं उस तेल को प्रयोग नहीं करूंगा जगन्नाथ लाया दीप ये न जले एक काम करो उस तेल को ले जाओ जगन्नाथ मंदिर में दे आओ उसे दीपक जलेगा सुंदर तेल का लाभ हो जाएगा तुम जो लाए हो तो मा सकल श्रम सफल है तुम्हारा सारा श्रम सफल भी हो जाएगा पंडित कहे के, के तो मे कहे मिथ्यावाणी श्री तो गुस्सा हो गए महाप्रभु से और जगन्द कह रहे हैं कि तोमा के कहे मिथ्यावाणी किसने कह दिया कि मैं तेल लाया था कौन सा तेल है कौन लाया था किसने कह दिया कि मैं तेल लाया था सो तुम आके कहे मिथ्या वाणी आमे गौड़ हईते तेल कबू ना आनी मैं गौड़ देते कोई तेल वेल ले, नहीं लेके आया हूं कोई तेल लाया ही नहीं हूं मैं गौड़ देते बोली घरे हईते तेल कलश लाया कैसा तेल कौन लाया ऐसा कह करके श्री जगदानंद उस समय गए और कमरा में एक कोने में जो तेल रखा हुआ था हाणी रखी हुई थी उस तेल के कलसा को लेकर के आए और प्रभु आगे आगनाते भाग गया और धम देसी उस हड़िया को आंगन के सामन में ही महाप्रभु के सामने ही फोड़ दिया और सारा तेल फैल गया सो प्रभु आगे आग प्रभु के आगे आंगन में ही भाग गया फेंक करके हरिया फेंकी हरिया फूट गई सारा तेल फैल गया तेल भांगी से ही पौधे निज घोरे गया और तेल की हड़िया फोड़ करके श्री वहां से उस आंगन से निकल करके अपनी कोठरी में चले गए जहां ये रहते हैं वहां चले गए सुतिया राहिला घरे कपाट मार दिया और भीतर से केवार बंद कर लिए और बंद करके अपनी गुफा में अपनी कोठरी में सोते सो गए चुपचाप न खाना न पीना और ये आंगन में अपनी कुटिया में जगदार पंडित सो गए तृतीय दिन से प्रभु तारे द्वार आया तीन दिन तक दरवाजा नहीं खोला तीसरे दिन से प्रभु उनको चिंता हुई और प्रभु उनके दरवाजे पर गए और कह रहे हैं उठा पंडित कौन कहे दाकिया कि पंडित तो उठो पंडित तो उठो ऐसा कह करके पुकार रहे हैं जगदानंद को जगदानंद पंडित जगदानंद पंडित तो उठो पंडित तो उठो आज भिक्षा दिवे मोर कौरिया रंग भाई आज तो मैं तुम्हारे यहां पर भोजन करूंगा लो सिर पढ़ रहे हैं पंडित के कि आज मुझे तुम भिक्षा देना स्वयं अपने हाथ से रंधन करके मुझे भिक्षा कराना मध्या दर्शन है अभी तो मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं जगन्नाथ जी के मध्यान्ह में लौट करके आऊंगा तुम्हारे यहां पर ही भिक्षा करूंगा आज मेरी भिक्षा तुम्हारे यहां पर होगी एता बल्ले प्रभु गेला पंडित उठिला ऐसा कहकर के प्रभु चले जगन्नाथ जी के मंदिर में, में चले गए श्री जगन्नाथ जगदानंद पंडित वे उठे और स्नान कर ना, स्नान करें नाना व्यंजन रंधन और स्नान करके तुरंत ही अनेक व्यंजन इनकी रंधन अपने हाथ से इन्होंने रसोई की जगन्नाथ पंडित ने अपने हाथ से रसोई की महाप्रभु भोजन करने आएंगे खुद कह के गए हैं अपनी ओर से मध्यान्हन करिया प्रभु आयला भोजन श्री प्रभु मध्यान्ह नियम को आप पूजन इत्यादि जो है सन्यासियों के उन नियम को पूरा करके जप इत्यादि उनको पूरा करके श्री प्रभु भोजन करने के लिए आए और पाद प्रक्षालन कर देन आसन है पाद प्रक्षालन करके महाप्रभु के चरण धोकर के श्री जगदानंद ने आसन बिछाया उसके ऊपर बैठे शाशल काला पाते स्तूप कोइन काला डोंगा कोरी चौधरी के घरे और श्री महाप्रभु ने सघत शाल घी मिलाकर के सुंदर भात चावल भात उनको काला पाते स्तूप कोइन एक केले के पत्ते के ऊपर काला पाते केले के पत्ते के ऊपर ढेर लगा करके उसका अन्नकूट सा सजा करके उसको सामने रखा स्तूप बना करके रखा और काला डोंगा और केले के ही बहुत सारे पत्ते उस बीच में जो भात का ढेर बनाया था उस ढेर के चारों ओर सुंदर केले के पत्ते रखे अन्न व्यंजन ऊपर दिल तुलसी मंजूरी अंध व्यंजन के ऊपर तुलसी मंजरी पधराई और जगन्नाथ प्रसाद पीठा आना पाना आनी आगे धोरी और श्री जगन्नाथ के मंदिर से प्रसाद में पीठा पाना माने भोजन की जो भी सामग्री है पीठा पीना कोई खास सामग्री नहीं है विशेष सामग्री का नाम नहीं है पीठा पानी मैंने भोजन की सारी सामग्री जो है उनको सामान्यतः पीठा पाना कह दिया पीठा पान कह दिया जाता है और जो भोजन की जितनी भी सामग्री है श्री जगन्नाथ मंदिर के खाजा इत्यादि और भी जो सामग्री है सब तरह के दाल चावल वो सब ला करके उसको आगे जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर भी उस पत्तल के ऊपर भी सजा करके रखें प्रभु कहे द्वितीय पाते बाल अन्न व्यंजन तो मय एकत्र करे भोजन श्री प्रभु कह रहे हैं कि वो पंडित एक काम करो एक दूसरे पत्ते के ऊपर भी सब वस्तु परोस दो आज तुम हमारे आज एकत्र कर भोजन तुम मैं दोनों आज एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे ऐसा श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अपनी भी पत्तल लगा लो और मेरी भी पत्तल लगी हुई है ऐसे दूसरी पत्तल भी लगा लो हम तुम दोनों अदे मना, तो मना रहे मना रहे महाप्रभु बोले आज हम तुम दोनों सासार भोजन करेंगे हस्त तो ले रहे प्रभु ना करे भोजन श्री जगदन के बोल मैं पालूंगा आप आप प्रायम करो परंतु महाप्रभु ने हाथ ऊँचे कर दिए बोले आज में हस्त तुली हाथ ऊंचे करके खड़े बैठ के बैठे रहे और कह रहे हैं ना करे भोजन मैं भोजन नहीं करूंगा तब पंडित कहे कि सप्रेम बचन उस समय से जगदानंद पंडित कुछ प्रेम के बचन महाप्रभु से कहने लगे कि आप में प्रसाद लोएंग पाछे मुई लोन आप प्रसाद लीजिए फिर मैं प्रसाद ले लूंगा आप प्रसाद लीजिए फिर इसके बाद में मैं प्रसाद लूंगा आग्रह आमी केमन खोडे आपने जो मुझसे आग्रह किया है उस आग्रह को मैं कैसे खंडित करूंगा आप प्रसाद लीजिए फिर मैं भी प्रसाद ले लूंगा आपकी आज्ञा का खंडन नहीं करूंगा तब महाप्रभु सुखी भोजन वसेला तब श्री महाप्रभु सुखपूर्वक भोजन करने के लिए बैठे और व्यंजन ने स्वाद पाया कहित लागिला और उनकी प्रशंसा करते हुए उस समय महाप्रभु कहने लगे एक एक व्यंजन की प्रशंसा कर रहे हैं क्या आपने खाए कृष्ण ला गया क्रोधा तो में स्वाद क्यों हो गुस्सा में तुमने रसोई की तब तो इतना स्वाद है और यदि प्रेम से रसोई करते तो जाने कितना और स्वाद होता महाप्रभु हंसी कर रहे हैं मतलब तो गुस्सा में रसोई करने पर तो तुम्हारा इतना स्वाद है तो क्रोधा में से पाके तुम कृष्ण प्रसाद इसे जान गए कि तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का अत्यंत अत्यंत प्रसाद है इसलिए तुमने इतनी सुंदर रसोई तुम्हारे द्वारा कृष्ण ने आज तैयार काली ली ईश्वर ने माता गणों को ये गुण दिया है वे कितने भी तनाव में होंगे परंतु फिर भी उनकी रसोई में न मिर्च सब संतुलित होगा आदमी रसोई करने बैठे तो कभी नॉन तेज हो जाएगा कभी कोई चीज भूल जाएगा तो ये माता ग्रह को ईश्वर ने बहुत बड़ा गुण दिया है कि वे तनाव में भी काम कर सकती है पुरुष जाति तनाव में बिल्कुल काम नहीं कर सकता है झुंझुला के सो जाएगा परंतु कितना भी तनाव वो महिलाएं काम कर लेती है वे बंद नहीं है माता परमप वे इतनी अभ्यस्त भी है तो आज जान गया कृष्ण की तुम्हारे ऊपर बड़ी भारी कृपा है इसलिए कृष्ण ने इतनी सुंदर रसोई तुमसे तैयार करा ली है आपने खाई कृष्ण ताहा ला गया श्री कृष्ण तुम्हारे हाथ की जो उत्तम रसोई है उसको खाएंगे तो तोमर हंसते पाक कराए उत्तम कर दिया इसलिए तुम्हारे हाथ से सुंदर रसोई करवाते हैं कृष्ण की कृपा है इसीलिए सुंदर रसोई करवाते हैं पुरानी कहावत भी है राग रसोई पागड़ी कभी कभी बच जाए तीन चीज हमेशा नहीं जमती हैं कभी कभी जमती हैं संगीत कभी जमता है और कभी प्रयास करने पर भी राग नहीं जमता है राग और रसोई की भी यही स्थिति है तो कभी तो रसोई जम जाती है और कभी प्रयास करने पर भी रसोई उतनी बढ़िया नहीं बनती है और किसी दिन बढ़िया बन जाती है और पाग भी कभी तो बढ़िया बन जाए और कभी पाग बढ़िया नहीं बने कभी तो चीट के ऊपर चीट बराबर आ जाए और कभी नहीं बने तो आज तुम्हारे हाथ से श्री प्रभु ने सुंदर पाक कराया एक अमृत अन्न कृष्ण कर्म समर्पण तुमार भाग्य सीमा के करो वर्णन आह तुम कृष्ण को ऐसा सुंदर अंध समर्पित करते हो तुम्हारी सीमा तुम्हारे भाग्य की सीमा का क्या वर्णन करे। करें श्री पंडित कह रहे हैं ये खाएबे सही पाक करता कि सत्य तो ये है कि जिसको भोग लगाया जाएगा वही रसोई बनाएगा ठाकुर को भोजन करना है इसलिए ठाकुर रसोई बनवाते हैं तो ये खाएबे सही पाक करता जो खाने वाला है वही रसोई करे करेगा बनाने वाला है आमी सब केवल मात्र सामग्री आहारता। मैं तो सारी सामग्रियों को इकट्ठा करने वाला केवल आहारता मात्र हूं केवल सामग्री को इकट्ठा कर, करने वाला हूं पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परवेशन पंडित अनेक बार परवेश कर रहे हैं भय किछ ना बोले प्रभु वहां प्रभु का पेट भर गया है फिर भी मना नहीं कर रहे हैं कि कहीं गो रूट नहीं जाए <laughs> जगदानी रूट जाएंगे फिर फिर कहने लगेंगे रूट जाएंगे तो कहीं ये रूट नहीं जाएं। इसलिए पेट भर गया है फिर भी भाई किचू ना बोले कुछ बोल नहीं रहे हैं मना नहीं कर रहे हैं और प्रभु खाए नर्षित पेट में जगह नहीं है फिर भी हर्षित होकर के प्रभु खाए जा रहे हैं है। आग्रह करिया पंडित कराई भोजन पंडित ने आग्रह करके भोजन कराया दिन भोजन दस गो और दिनों की अपेक्षा आज महाप्रभु ने दस गुणा भोजन कर दिया पड़ोसे जा रहे पड़ोसे जा रहे और महाप्रभु की हिम्मत नहीं हो रही कि मना कर दे महाप्रभु लिए जा रहे बार बार प्रभु हए उठवा रहे मन श्री प्रभु बार बार भोजन से उठना चाहते हैं पत्थल से उठना चाहते हैं पुनः से कई काले पंडित परिवेशन परंतु महाप्रभु उठे उसके पहले ही मना करते करते श्री जगदानंद पंडित और पड़ोस जाते कि बोलित नारे प्रभु खाए सब त्रा से भयभीत हो करके महाप्रभु कुछ बोल नहीं पा रहे हैं भोजन कर रहे हैं ना खाई ले जगनानंद कौर में उपवास है भयभीत है कि बेन मैंने में, भोजन नहीं किए तो जगदानंद कहीं उपवास नहीं करने लगे तबे प्रभु कहे विनय सम्मान अंत में श्री प्रभु और सम्मान दोनों को प्रकट करते हुए बोले बोले दादा अब तो छोड़ दस गुना खाला खा लिया है अब तो बंद कर दस गुण खाए या समाधान दस गुना खाली आए और समाधान करो तबे प्रभु उठे कैल आचमन प्रभु ने आचमन किया और पंडित आन दिल मुखवास माल्य चंदन महाप्रभु को मुखवास मुखशुद्धि माल्य चंदन ने प्रदान किया चंदन लेकर के प्रभु अपने स्थान पर आनंद पूर्व बैठे अमार आगे आज तुम करो भोजन और महाप्रभु कह मेरे सामने तुम भोजन करो पंडित कह रहे हैं कि प्रभु आप विश्राम करो मुई अभी लय प्रसाद अब मैं प्रसाद ले लूंगा ले लूंगा रसोई कार्य कर रमाई रघुनाथ रसोई का पीछे का जितना भी काम है वो सब रमाई रघुनाथ ये कर रहे हैं सभार देते चाहे किसी व्यंजन इन सब को भी कुछ रमाई पंडित को रघुनाथ पंडित को इनको भी मैं कुछ व्यंजन दूंगा भोजन देना चाहता हूं इनको परोस करके फिर भोजन करूंगा प्रभु कहे गोविंद तुम यहाँ बो पंडित भोजन कई हमारे कही बो महाप्रभु ने उस समय पहले के ऊपर गोविंद को बैठा दिया और कहा गोविंद तुम यहीं बैठना और जब पंडित भोजन कर ले तो मुझे कहना कि हाँ भोजन कर लिए एत कहे महाप्रभु कौल गमन गोविंदे पंडित किच कही बचन ऐसा कहकर कि महाप्रभु अपने स्थान पर आए और महाप्रभु ने विश्राम किया तब श्री गोविंद को भी जगदंत पंडित ने विदा किया और कहा तुम सब जाओ और अब जाकर के श्रीमत महाप्रभु के चरण पलौटने का समय हो गया है वहां जाइए और कह देना कि पंडित एवं बशीला भोजन है कि पंडित भोजन करने के लिए बैठ गए हैं मैं भोजन करने के लिए बैठ गया हूं ये महाप्रभु को कह देना तुम्हारे प्रभु शेष धारिया हे, हे जगदानंद तुम्हारे लिए मैंने प्रभु का जो शेष है वो रख दिया है प्रभु नंदा गेले तुम खायो आसिला जब प्रभु को नींद आ जाए तो आकर के यहाँ भोजन कर लेना रामाई नई गोविंद रघुनाथ सब को बांट करके प्रभु का जो प्रसादी अध है वो श्री प्रभु के प्रसाद को, को सब ने उस समय आनंद पूर्वक भोजन किया महाप्रभु का प्रसाद लिया और तब तो गोविंद ने प्रभु को दोबारा भेजा जगदानंद प्रसाद पाया कि ना पाया जगदानंद ने भोजन किया के नहीं कि नहीं किए इसलिए गोविंद को दोबारा भेजा शीघ्र समाचार तुम हमसे कहो गोविंद ने आकर के देखा कि पंडित ने भोजन कर लिया है तो महाप्रभु स्वस्थ करेले शयन महाप्रभु ने सुखपूर्वक शयन किया जगदानंद प्रभु सत्यभामा का भाव रखने वाले हैं सत्यभामा जी सत्य भाजपा रुकमणि जी सदा अनुकूल होकर रहे। के रहें जगदानंद सौभाग्य की सीमा जगदानंद के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए जगदानंद सौभाग्य तय उपमा जगदानंद के सौभाग्य की उपमा जगदानंद ही है जगदानंद प्रेम विवर्त सुने यही जान जगदानंद के प्रेम विवर्त को जो सुनेगा प्रेम के स्वरूप जाने पाए प्रेम धन उसे प्रेम के स्वरूप की का बोध होगा और प्रेम धन प्राप्त करेगा अर्थात मान में भी कहीं सेवा है इस बात को वह जान सकेगा कि कभी अनुकूल होकर के सेवा की जाती है कभी प्रतिकूल होकर के भी सेवा की जाए पंत मूलत प्रातकूल्य का अभाव यह भक्ति का लक्षण है अनुकूल कृष्णानुशील भक्ति उत्तम यह भक्ति की परिभाषा है अब अनुकूल का अर्थ क्या है अनुकूल का अर्थ किया कि कृष्ण आए रोचमाना प्रवृत्ति कृष्ण को जो अच्छा लगे उसका नाम अनुकूल माना जाएगा परंतु विश्व चतुर्थी करना इसमें भी अति दोष हो जाएगा कभी कभी कृष्ण को कोई चीज अच्छी लगती है इसलिए पंथ वो अच्छे अच्छी है नहीं जैसे युद्ध में कृष्ण ये चाहते हैं कि शत्रु मुझे गाली दे मेरे ऊपर कसकर के प्रहार करे तब कुश्ती लड़ने में आनंद आए तो वहां पर गाली खाना ये कृष्ण की रुचि है प्रहार खाना ये कृष्ण की रुचि है पंत इसको भक्ति नहीं कहा जाए और यशोदा मैया कृष्ण को बांधना चाह रही है उस समय कृष्ण की रुचि है कि मैं बधू नहीं परंतु तो यशोदा मैया के द्वारा कृष्ण को बांध लेना यह भक्ति है तो कृष्ण की जिसमें अरुचि है वो तो हो गई भक्ति और कृष्ण की जिसमें रुचि है वो हो गई अभक्ति इसलिए अनुकुल्य का अर्थ होगा हो ऐसी कृष्ण की रुचि की चेष्टा जिसमें प्रातकुल्य न हो इसके परिभाषा अनुकूल्य की जो परिभाषा होगी वो परिभाषा होगी कि ऐसी कृष्णार्थ चेष्टा कृष्ण की रुचि के अनुसार ऐसी चेष्टा जिसमें प्राथकुल्य की भावना न हो उसका नाम अनुकुल है मैया जो बाध रही हैं कृष्ण की ऊपर से देखने में रुचि नहीं है परंतु मैया में प्रातकुल्य का अभाव है परंतु शत्रु इंद्र जब कृष्ण को गाली दे रहा है शिषपाल कृष्ण को गाली दे रहा है उस समय उसकी कृष्ण में प्रातकूल की भावना है तो प्रातकूलित तो कृष्ण को सुख देने की चेष्टा उसका नाम भक्ति दोबारा कहने प्रातकूल रहित तो कृष्ण को अच्छा लगे कृष्ण का कल्याण हो ऐसी चेष्टा का नाम भक्ति है युद्ध में कृष्ण भले युद्ध करना चाहते हैं पर युद्ध को भक्ति नहीं कहा जाएगा क्योंकि प्रातकूल भावना है जहां प्रातकूल भावना न हो और कृष्ण को सुख मिले ऐसी कोई चेष्टा की जाए तो वहां पर उसका नाम भक्ति होगा जिसमें सखागण आपस में ब्रिज में कुश्ती लड़ रहे हैं और उस समय सखा तो ये चाहेगा कृष्ण को मैं पराजित कर दू तब मैं इसके कंधे पर चढ़ूंगा तो कृष्ण उनको पराजित करने की भावना है परंतु तो कृष्ण में प्रतिकूलता की भावना नहीं शत्रुता की भावना नहीं गौर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राह हरि गोविंद जय लाय गौर हरि बो